बट के रे बहुत सेवकाए सोजा मेरी सिंह रौ रे के हो तट खीरू मोता मूट निज स बना राम सखा तब नाम मगा प्रिया चढ़ाए चढ़े रह लखन बाण धनु धरे बनाए आप चढ़े प्रभु आय शप केवट निसादराज ने बहुत सेवा की वह रात सिंह सिंगरौर सिंगवेरपुर में हो ही बिताई दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए तब श्री रामचंद्र जी की सखा निसादराज ने नाव मंगवाई पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े विकल बिलो के मोहिरघेरा बोले मधुर बचन धरी का प्रणाम का प्रणाम सन कहे हु बार बार पद संक जगह हो कर बिपाय परे रे विनय बहो रे कात कर जनी चिंता तुम्हारे मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना फिर पांव पकड़कर कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा तुम रे अनुग्रह तात कानन जा सब सुख पाई हो प्रतिपाल आय सुशल देखन पाय पुन फिर आये हो जननी सकल पर तो परि पर पाय कर बिनती घनी तुलसी करहु कर सोय जतन जहि जही कुशलि कौशल धनी गुरसन कहब सदेश बार बार पद पद मगही करब सोई उपदेश न सोच हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा सब माताओं के पैरों पर पढ़, पढ़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी ने मेरा संदेशा कहना कि हे कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पूरे जन परे जन सकल हो रे प्रत सुनह बीन सुनायू बिनती मोरी तुरजन पर जन सकल नि प्रात सुनाये हुनती मोरी सोई सब भारी मोर कारे जाते रह नर ना हो सुखारी कहब सदेश भरत के आए नितिन नज राज पद पाए पाले प्रजहि करम मन बे से वासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा लेने पर नीति न छोड़ देना कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना और भाय ओ रन बायप भाए कर राखराऊ सोच मोर जयन कऊ दखन कहे कछु बचन कठोरा बरज मैं पुनी मोहन होरा रहा बार बार कह बेनतात और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना हे ता राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किन्तु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा हेतात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना कही प्रणाम कह छो कह नय से थे तकित लोचन सजल दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश में शिथिल हो गई उनकी वाणी रुक गई नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया